अभाव से अतिरि अतिरिक्त नहीं है ज्ञान एक रुपए तो ज्ञान से अभिन्न अभाव होने से वो अभाव नहीं होगा अभाव तो केवल शब्द मात्र है और अभाव को नित्य मानते हैं तो अभाव से अभिन्न ज्ञान भी नित्य होगा अनित्य तो केवल नाम मात्र के है यह इसे शब्द से केवल अनित्य कहे अभाव कहे तो कोई आपत्ति नहीं नित्य ज्ञान सिद्ध हो जाएगा ये दोष बौद्धों के बारे सिद्धांत ने दिया इसका पर्याय करने के लिए बौद्ध के तरफ से शंका करते हैं। ज्ञाप अभाव से ज्ञान भेद नांगी क्रिय थे ये संकते अभाव ज्ञा भाव रूप ज्ञान से अभिनय घटपट आदि ज्ञ है ज्ञान से अभिनय किंतु अभाव ज्ञ होने पर भी ज्ञानभेद नांगिक क्योंकि ज्ञ को अभाव रूप मानने से अभाव ज्ञ है है तो ज्ञानाभिन्न हो जाएगा तो अभाव ज्ञानाभिन्न होने से ज्ञान में नित्य तो अभाव में अभाव तो कुछ शब्द मात्र केवल होगा ये दोष का पर्याय हो जाएगा अभावों को ज्ञान से अभिन्न नहीं मानेगी ये शंका है पूर्व बौद्ध की तरफ से अथ अभाव ज्ञेों की ज्ञान ज्ञान व्यतीत चेत अभाव तहे किंतु ज्ञान से व्यतीत ठीक है तरी ज्ञाभिन्नते हेतु ना सुसुप्त ज्ञाना भाव न सिद्ध थे तब सुसुद्ध में ज्ञाना भाव सिद्ध करते हैं बौद्धनों को क्योंकि ज्ञ से अभिन्न है ज्ञान जब ज्ञ सुसुद्ध में नहीं तो ज्ञान भी नहीं ज्ञ के अभिन्न होने से ज्ञान सुरस्वती में ज्ञ नहीं होने से ज्ञान अभाव सिद्ध करते अब यदि अभाव को ज्ञान से अभेद नहीं मानेंगे अभिन्न नहीं मानेंगे तो ग्ञ अभिन्न होने के कारण ज्ञान भाव सिद्ध नहीं होगा घटा आदि अभाविन्न त्ञान अभाव सिद्ध हो अभी अभाव ज्ञान भाव सिद्ध है सुरस्ति काल में घटा द नहीं घटादि का अभाव घटाधि ज्ञ नहीं होने से घट ज्ञान नहीं ये तो सिद्ध हो जाएगा घटादि अभाव है ना तो तज ज्ञान अभाव सिद्ध हो भी ज्ञ घट से अभिन न ज्ञान घटादि नहीं तो, <सअध्ध> तो उसका ज्ञान नहीं है ज्ञाना भाव सिद्ध हो जाएगा घट नहीं उनसे से सुश्रुति नहीं उनसे से भाव सिद्ध हो जाने पर भी सबका अभाव है उस समय का अभाव है और अभाव ज्ञा ज्ञ है ज्ञान से अभिन्न नहीं है तो अभाव ज्ञान अभाव अभाव ज्ञान का अभाव कैसे सिद्ध होगा अभाव का ज्ञान, उसका कैसे सिद्ध होगा हो, तो तो नहीं पहले कहा था नहीं ज्ञान नहीं तो ज्ञान नहीं किंतु ज्ञान नहीं होने पर ज्ञान के अभाव है अभाव भी ज्ञ है है होने से उसका ज्ञान रहेगा और यदि अभाव ज्ञान सब का अभाव है तो अभाव का ज्ञान कैसे सिद्ध होगा अभाव का ज्ञान नहीं अभाव ज्ञान का अभाव अभाव ज्ञान नहीं ये कैसे सिद्ध होगा घट ज्ञान नहीं घट आदि अभाव किंतु घट आदि अभाव का ज्ञान नहीं है ये कैसे सिद्ध होगा अभाव ज्ञान असिद्ध अभाव असिद्ध है तस् अभिन्न तो क्योंकि ज्ञान से अभिन्न नहीं है ज्ञान से नहीं तो ज्ञान नहीं होने पर भी अभाव का ज्ञान हो सकता है ज्ञान से अभिन्न नहीं से है ज्ञान से भिन्न है भिन्न होने पर ज्ञ नहीं रहने पर भी घटा भाव का ज्ञान अभाव ज्ञान भसता है इत्या न तरी ज्ञा अभाव ज्ञान अभाव अभाव को ज्ञ मान करके यदि ज्ञान से भिन्न मान लिया तो ज्ञान भाव ज्ञान अभावी नहीं हुआ ज्ञान अभाव होने पर भी ज्ञान भर्सा है क्योंकि अभाव ज्ञान से अभिन्न नहीं अभाव का ज्ञान रहा है और ज्ञान तो अभाव का जो ज्ञान से अभाव अ फिर भी वो से भिन्न है भिन्न होने से ज्ञान रहने में कोई आपत्ति नहीं ठीक है न्ञे से ज्ञान व्यतिव अंगी क्रिय थे तथा चाह से ज्ञान व्यति अभाविक्ञे ज्ञान से भिन्न है ज्ञा ज्ञान व्यतितत्व अंगी क्रिय थे तो सुस्वत में अभाव है अभाव ज्ञेय है ज्ञेय ज्ञ ज्ञान से भिन्न होगा तथा से अभाव से ज्ञान व्यतीत सुस्वत में सौ का अभाव है अभाव ज्ञान से भिन्न है तो ज्ञान व्यतीतवार ज्ञान से भिन्न होने से अभाव में अभावत्व अधिकम अभावत्व आदि सिद्ध हो जाएगा सुस्वत में अभाव रहेगा ज्ञान से भिन्न ज्ञान नहीं है अभाव रहा तो अभावत्व रहेगा अभावत्व अभाव है ज्ञान से भिन्न है तो ज्ञान नहीं है ज्ञान से तो न ज्ञ व्यतीतम गेय तो ज्ञान से भिन्न भिन्न है ज्ञान किंतु तो ज्ञ से भिन्न नहीं ज्ञान से तो न्यरित ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान से भिन्न नहीं ज्ञान ज्ञ से भिन्न नहीं होने से क्या हुआ तथाच से भावे भाव है ज्ञान यदि गेय से भिन्न होता तो गेय अभाव होने पर भी ज्ञान रह जाएगा किन्तु ज्ञान जा ज्ञ से भिन्न नहीं है ज्ञ से भिन्न नहीं है उनसे, जब ग्ञ नहीं तो ज्ञान नहीं है सुरस्वती में ज्ञाय अभाव है ज्ञानावास सिद्धि गेह अभाव से ज्ञान भाव सिद्ध हो जाएगा क्योंकि ज्ञान ज्ञ से भिन्न नहीं है पहले ज्ञान ज्ञ से भिन्न कहने से सिद्धांत ने कहा तो सुस्वती में फिर ज्ञाना भाव सिद्ध नहीं होगा अभी कहते नहीं ज्ञान गेय से भिन्न नहीं ज्ञ ज्ञान से भिन्न है ज्ञ ज्ञान से भिन्न है किंतु ज्ञान ज्ञ से भिन्न नहीं है तो ज्ञान ज्ञ से भिन्न नहीं क्या होगा ज्ञाभावी ज्ञान अभाव सीधा हो जाएगा गति कह संकत है निरुद्धा गति अब उसकी गति इधर दर उधर नहीं जहां देखे तो दो तो जो कहीं गति नहीं तो अभी शंका करता है ऐसा मानेंगे ज्ञान ज्ञान से ज्ञान से भिन्न है ज्ञान किंतु तो ज्ञान से भिन्न नहीं भाष्य में ज्ञे ज्ञान व्यतीरित न तो ज्ञान ज्ञान व्यतीरित चेत ज्ञे ज्ञान से भिन्न है ज्ञ ज्ञान से भिन्न है इसलिए अभाव ज्ञान से भिन्न है ज्ञान से भिन्न होने से उसमें अभावत्व हो जाएगा किंतु ज्ञान न तो ज्ञान ज्ञान व्यतीरित ज्ञान ज्ञान से भिन्न नहीं ज्ञान से भिन्न नहीं होने से अभाव ज्ञान नहीं तो ज्ञान भी नहीं है सुषित में ज्ञान ज्ञान से भिन्न नहीं है तो अभी नहीं तो ज्ञा अभाव ज्ञान अभाव सुष्छित ही हो जाएगा इसी चेत सिद्धांत कहेगा ना ठीक है ज्ञान से ज्ञा व्यतिरिक्क ज्ञान यदि ज्ञान से अभिन्न हुआ तो ज्ञा से अव्यतिरिक्त अवश्य अभा ज्ञान से ज्ञा अभिन्न हुआ तो ज्ञान से भी ज्ञान अभिन्न नहीं होगा अवश्य ही होगा ज्ञान ज्ञ अभिन्न ज्ञान यदि ज्ञान से अभिन्न तो ज्ञान ज्ञान से भिन्न कैसे होगा अन्यथा अन्य अत्यंत भेद भेद है तो अत्यंत भेद मानो ज्ञान से ज्ञान भिन्न ही भेद भी है अभेद भी है यह तो नहीं हो सकता है भेद अभेद भेद अभेद्ध अनुपत है भेद जहां वह अभेद नहीं अभेदे तो भेद नहीं ये तो दोनों विरुद्ध है भेद अभेद है ज्ञान ज्ञाय में भेद भी और अभेद भी ऐसा नहीं हो सकता है यदि दूसहित न सिद्धांत कहता है शब्द मात्रत्व विशेष अनुपत्ति खाली शब्द है से कहेंगे ज्ञ से ज्ञान ज्ञान ज्ञान से भिन्न अज्ञान ज्ञान से भिन्न नहीं ये खाली शब्द से कहना है यदि अभिन्न है तो ध्नु परस्पर अभिनई है और भिन्न है तो दोनों परस्पर अभी नहीं मानो खाली शब्द ही कहना है कि अभिन्न है ये है ये केवल है ये तो उपलक्षण है ज्ञान से अभाव व्यतिरिकण नित्य तो अधिकम से आद ज्ञान यदि अभाव से अभिन्न है अभाव को नित्य मानते ज्ञान यदि अभाव से अभिन्न होगा तो ज्ञान भी नित्य हो जाएगा अभाव में अभाव तो नहीं रहेगा ज्ञान नित्य हो जाएगा ज्ञान से अभाव्यतिरिकण अभाव से यदि अभिन्न है ज्ञान तो नित्यत्व अधिकम आदि वो नित्य ही सिद्ध हो जाएगा क्षण का सिद्ध नहीं होगा भाव सिद्ध हो जाएगा अभाव में अभाव अबाव अभाव तो नहीं रहेगा ज्ञान से भी नहीं दृष्टा में ये भी, भी समझना यदि एक दोष परिहारा तस्वीर भेद अंगी क्रिय थे यदि दोष परिहार कर निकले ज्ञान गेय में भेद मानेंगे अत्यंत भेद मानेंगे तभी न सुश्रुत तो ज्ञान अभाव सिद्धि सुश्रुति में ज्ञ के अभाव से ज्ञान अभाव कहते यदि ज्ञ ज्ञान का अत्यंत तो सुश्री ज्ञान अभाव कैसे सिद्ध होगा गेह से अभिन्न ज्ञान कहेंगे तो सिद्ध हो जाएगा गे से अभिन्न ज्ञान कहे तो ज्ञान भाव है ज्ञान अभाव और यदि भिन्न ही सिद्ध हो गया तो गेह के अभाव होने पर ज्ञान हो सकता है घट पट अभिन्न है घट नष्ट होने पर ही पटर हो सकता है और अभिन्न हो तो घटक कुंभ अभिन्न तो घटा नष्ट हो गया तो घट ही कुंभ है कुंभ नष्ट हो गया कहेंगे और भिन्न है घट नष्ट होने पर पटर रहता है सर स्वतः ज्ञ के अभाव पर भी ज्ञान सता है ज्ञान अभाव सिद्धांतिसम सिद्धांति ज्ञय ज्ञान और एक चेत अवगम्य ज्ञर ज्ञान में यदि एक ही मानेंगे तो गेय ज्ञान व्यतितम ज्ञान ज्ञ व व्यतिरित नब्दमात्र में तथा यदि गेय ज्ञान एक मानेंगे तो ज्ञान से भिन्न है ज्ञान ज्ञ से से भिन्न नहीं है ये तो केवल शब्द मात्र है जैसे वन्य अग्नि व्यतीत हो अग्नि न बनी व्यतिरित वन्य अग्नि से भिन्न नहीं और अग्नि वन्य से भिन्न नहीं ये जैसे केवल शब्द कहा जाता है अग्नि ही बनी है और अव्यतरित तो है तो है अभी नहीं है और ये समय अभिन केवल शब्द से कहना है इसमें कोई भेद सीधा नहीं हुआ वन अग्नि व्यतीत अग्नि न बनी व्यतीत यदवत अभ्यम जैसे कोई मानता है नहीं केवल शब्द से कहता है एक ही तो ज्ञान अभिन्न है तो ज्ञान ज्ञान से भिन्न है ज्ञान ज्ञान से भिन्न नहीं शब्द नहीं है ज्ञान ज्ञान से यदि ज्ञान को ज्ञ से भिन्न मान लिया ज्ञाभाव ज्ञान अभाव अनुपति सीधा ज्ञान यदि ज्ञ से भिन्न हो गया वो तो ज्ञ से भिन्न नहीं मानते कहते ज्ञान ही घटापटा कारण दिखता है ज्ञान सत्यत ज्ञान नहीं एक ही यदि एक ही मान्या तो गेय ज्ञान भाव ज्ञान जे नही पर ज्ञान क्यों नहीं रहेगा बिना नहींगा तो ज्ञान सत अभावपति से सुस्रुतः ज्ञान से अदर्शनाव अव इध् द्वितीय संकते छयासी पृष्ठा में विकयाभावान भाव साध्यते टीका में नीचे से चतुर्थ में उत ज्ञान से अदर्शना सरस्वती में ज्ञान नहीं होने के कारण ज्ञान नहीं ये कहना चाहते हो तो अथवा ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान से अदर्शना ये आद्द्या आद्द्या ज्ञान ये जो द्वितीय था यह सका करते प्रथम द्वितीय विकते ज्ञान से अदर्शनाव अ द्वितीय आद्य विकल्प में द्वितीय विकान नहीं दिखता अनुभव नहीं होता है इस अभाव सरस्वती में ज्ञान का अदर्शना ज्ञान उपलब्ध नहीं होता है इसलिए अभाव जो दिखता नहीं वो नहीं है इसे आध्य संकट भाष्य में ज्ञा भावे अदर्शनाथ अभाव ज्ञान स्थिति चेत सुश्रुप में ज्ञ का अभाव हो जाने पर ज्ञान कोई दिखता नहीं ज्ञान ही किस विषय ज्ञान रहेगा ज्ञान से आदर्शनाथ अभाव गेहा भावे सुस्रुप्त में ज्ञ के अभाव होने पर अदर्शनाथ कसे अदर्शनाथ ज्ञान से ज्ञान से दर्शनाभाव कसोभाव ज्ञान से ज्ञानदीक्षता नहीं अभाव चेत सिंह जान टीका आलय विज्ञान सतते निवांगीकार तद भाव वक्त न शक्य दौद्धल दो विज्ञान मनते हैं एक आलय विज्ञान एक प्रवृति विज्ञान आलय विज्ञान तो अहम अहम आकार आलय विज्ञाने इदमाकार घटपटाद्याग बुद्धि प्रवृत्ति विज्ञान है सुरस्वती में प्रवृत्ति विज्ञान नहीं है किंतु तो आलय विज्ञान की संतति प्रभाव चलता रहता है प्रशिक्षण उत्पत्ति नाश वाले किंतु तो संतति चलती है। तो आलय विज्ञान संततर नित्यत् आलय विज्ञान की संतति को नित्य आप मानते हो तो, तो या बौद्ध है न तथा तदभाव वक्तों न सक्य थे तदा, तदा मतस्वती में तदभाव विज्ञान का अभाव बख्त न सक्य विज्ञान का अभाव नहीं कर सकते अब तो विज्ञान मानते आलय विज्ञान ही सरस्वती में तो भाव ऐसे कैसे कहोगे अपसिद्धांत होगा इतिहा न सुस्रुति अभ्युपगमया तो ज्ञम्ती आलय विज्ञान मानते हो हम उसको ज्ञप्ती कहते हो उसको विज्ञान कहते ज्ञान मानते हो तो सुरश्वत में अस्तित्व सुश्रुति ज्ञप्ती अभिपगमांत अस्तित्व इसलिए अभ्युपगम ज्ञान से अस्तित्व ज्ञान हे तथा ज्ञान से अदर्शनम असिधम तो ज्ञान का आदर्शनात्व कैसे क्या हो आदर्श नहीं कैसे के ज्ञान केमती मानते हो अदर्शनी कैसे अदर्शन सिद्धम सुस्रुप्त भी त तो अंगीकारात सुश्रुत में भी ज्ञान मानते हो तो आदर्श नहीं कैसे अदर्शन ज्ञान नहीं तो अंगीकार कैसे होगा अंगीकार करते हो तो ज्ञान रहता है अर्थात में ज्ञान अभाव सिद्ध नहीं होगा न्ञा भावना तरूप्य से ज्ञान से अदर्शन उचित है अभी पूर्वी कहता है बौद्ध बौद्ध ज्ञान जब नहीं रहा तन तो निरूप्य से ज्ञान से घट ज्ञान पट ज्ञान ऐसे कहते हैं ज्ञान है स्वरूपतः भेद सिद्ध होता है नहीं होता है विषय को लेकर के ज्ञान में भेद सिद्ध होता है अर्थ नैव विशेषो ही निराकारतया धियाम ध्याम बुद्धिनाम निराकारतया अर्थ नैव विशेष अर्थ से विशेष हो सिद्ध होता है अर्थ होता है विषय घटपट आदि उससे ही ज्ञान में विशेष आएगा ज्ञान में कोई आकार नहीं अर्थ नैव विशेष निराकार निराकार अर्थ नो विषय होता है ज्ञान का निरूपक विषय निरूपित होता है ज्ञान घट ज्ञान को कहेंगे घट निर्पित ज्ञान हम पट ज्ञान है पटनिपित ज्ञान घट ज्ञान पट ज्ञान का भेदक होता है घट पट विषय ज्ञान का निरूपक है तो जब ज्ञत में नहीं रहा विषय तरूपित तो तो ज्ञान भी नहीं रहा ज्ञा भावन तन निरूप्य से निरूपित निरूपय निरूपणीय निरूप्य ज्ञान से विषय नहीं रहा तो विषय निरुपित तो ज्ञान भी नहीं रहेगा ज्ञा भावेन तन निरूपय से ज्ञान से आदर्शन बौद्ध कहता हम कहते है में ज्ञ नहीं रहा तो तन्नरूपित ज्ञान भी नहीं रहा विषय निरूप्यम तस्य तस्व विषय से ज्ञान विषय निपित ज्ञान का भाव कहते हैं अर्थात जो आलय विज्ञान है वो विषय निरूपित नहीं है प्रवृत्ति विज्ञान है विषय निपित घटपटाद विषय का इसलिए जेय भाव तूत ज्ञान से दर्शन उच्यते मैं सस्रुते चेय्वाद ज्ञानदर्शन उपपद्य अस्मते और जो आलय विज्ञान रहता है बौद्ध लोग मानते है ज्ञान स्वेव गेयम जो आल विज्ञान है वो तो स्वयं अपने को प्रकाश करेगा अपने को जानता है उसमें ज्ञर ज्ञातृत्व है ज्ञान से स्वश स्व स्व ज्ञ स्वयं स्व ज्ञ होगा अन्य कोई ज्ञ नहीं है तो स्वयं आलय विज्ञान होता है उसको कौन जानता है स्वयं जानता है तो ज्ञान दर्शन असमान मत है हमारे मत में आले ज्ञान से दर्शन आलय विज्ञान का अनुभव होगा अनुभव करने वाले वही है। वही अनुभव का करता है वो अनुभव का कर्म है ऐसा मानते है तो स्वच्छ व स्वीकार मानने से आल विज्ञान का दर्शन तो हमारे मत में हो जाएगा विषय निर्मित ज्ञान नहीं किंतु स्वज्ञ तुम्हारे मान्य से आल विज्ञान हमारे मत में उसका दर्शन है है किंतु तुम्हारे वेदांत मत में तो त्वन मतु वेदांती ज्ञान को स्वयं प्रकाश कहते तो नहीं बौद्ध और वेदांत में भेद है वेदांती ज्ञान को स्व प्रकाश कहते स्वयं प्रकाश स्व प्रकाश का अर्थ प्रकाशांतरण बिना स्व्यवहार अन्य प्रकाश के बिना सब विषय के व्यवहार का व्यवहार हो है इतर पदार्थों को भाष करता है अन्य प्रकाश के बिना स्वयं प्रकाश नहीं अरे बौद्ध उसका स्वयं प्रकाश का इस अर्थ करते हैं कि स्वयं अपने आप को प्रकाश करता है अपने आप को प्रकाश करता कहेंगे तो स्वयं कर्तृत्व प्रकाश कर्तृत्व प्रकाश कर्मत्व कर्तृ कर्म विरुद्ध उसको नहीं देखते हैं स्वज्ञ मानते तो ये आपत्ति देते वेदांत के ब्रोध आप तो स्वज्ञ नहीं मानते सुस्वी में ज्ञान स्वर्ग नहीं है नहीं से मानसे में अन्य से अभाव में अन्य कोई नहीं रहा तो ज्ञान रहता है कैसे आप कहोगे ज्ञान की सिद्धि कैसे होगी अन्य से अभाव अन्य स्वभाव निरूपक अभाव न ज्ञान दर्शन कोई निरूपक विषय ही नहीं रहा तो ज्ञान कैसे सिद्ध होता सिद्ध होगा सुश्रुति में अन्य कुछ नहीं मानते स्वयं तो नहीं मानते ज्ञान दर्शन अस्तित्व ज्ञान का दर्शन नहीं तो ज्ञान नहीं होगा पर तुम्हारे मत में वेदांत मत में ये संकते भाष्य में भाष्य में वैनाशिकेरअ अभ्युपगम्यते ही सुस्रुप्ते ज्ञानास्तिवनाशिक बौद्ध लोक सुसुत में भी ज्ञान से अस्तिव ज्ञान है उसको कहते हैं ज्ञान तो नहीं कह सत सुस्रुत में ज्ञान का वह फिर शंका करता है गुर तेयत्म अभ्युपगम्यते ज्ञान से स्वयन चेत तो हम जो आल विज्ञान मानते हैं ज्ञान से स्वयन ज्ञतत्म स्वीकृत अस् हम मानते हैं सुस्तु में आल विज्ञान रहता है स्वयन स्व अपने को प्रकाश करता है ऐसा मानते जो कि आप नहीं मानते ठीक है में अभावस्थले ज्ञान जर भेदस्य से साधित्वाद तिष्टान्तन तो सर्वत्र ज्ञान गेवर भेद साधना स्वेयत्म ज्ञान सीत्या अभाव स्थल में आपने कहा ज्ञान ज्ञ भिन्न है ज्ञान एक नहीं ज्ञान एक मानने से भाव हो अभा भाव है, अभाव ज्ञान अभाव सिद्ध नहीं होगा यदि अभाव विषय जहाँ है ज्ञान ज्ञान भिन्न है ज्ञ होता अभाव ज्ञान उससे भिन्न है वह अभाव नहीं है ज्ञान ज्ञान का भेद सिद्ध करते हो अभाव को नित्य कहेंगे ज्ञान अनित्य है ज्ञान ज्ञर भेद जब अभाव से साधित हो गया उसको दृष्टान्त लेकर के सर्वत्र ज्ञान ज्ञर भेद साधना सर्वत्र ज्ञान की ज्ञर भेद अनुमान हो जाएगा सर्वत्र ज्ञान की और भेद सिद्ध हो जाएगा दृष्टान्त कर देंगे जैसे अभाव ज्ञ अभाव ज्ञ जैसे ज्ञान से भिन्न है भाव रूप रूपये भी ज्ञान से भिन्न होगा न स्वेय तुम ज्ञान से ज्ञान यदि स्वेय हो तो स्वग्ञ कहने से क्या हुआ ज्ञ भी सेम ज्ञान भी सेम तो ज्ञान ज्ञ अभिन्न अभाव स्थल में यदि ज्ञान ज्ञान भेद सिद्ध हो गया भाव स्थल में भी ज्ञान भिन्न तुम अभाव अभावत अभाव ज्ञ जैसे ज्ञान से भिन्न भाव रूप भी, भी तो गी, गी ज्ञान से भिन्न होगा ज्ञ तो स्वयं ज्ञेय स्वयं ज्ञान इससे सिद्ध नहीं होगा इसलिए न स्वज्ञ तुम ज्ञान से ज्ञान स्वेय नहीं होगा एक ज्ञ एक ज्ञान ज्ञान भिन्न है ज्ञान भिन्न होगा ज्ञान से भिन्न ज्ञ होगा स्व्ञ नहीं हो सकता है ऐसे फिर कर्म करते विरोध अभी नहीं कहते हम उनके सिद्धांत को लेकर कहते ज्ञ ज्ञान भिन्न होगा तो स्वयं अपने गेह कैसे होगा अपने से भिन्न को जानेगा न भेद से सिद्धत्वाद ज्ञान ज्ञ ज्ञान ज्ञेय में भेद सिद्ध हो गया अभावस्थल में आपने ही कहा ज्ञान भिन्न है तो भावस्थल में भी ज्ञान ज्ञान भिन्न नहीं होगा अभिन्न नहीं हो सकता अभाव अभाव शिद्धं ही। शिद्धं सिद्धं ही अभा विज्ञान विशेष से ज्ञान युर से अव्यतिका ज्ञान जेज ज्ञानर अतम सिद्धम सिद्धम किम कि अन्यतम सिद्धम कयो ज्ञान युर जेरान अव में अनेत्रो य सिद्धमि केसे अभाविज्ञ विषय से ज्ञान से अवज्ञव्यतिरेका अभाव अभाव विज्ञ विशेष से अभाव से विज्ञे से अभाव विज्ञेय अभाव रूप जो ज्ञे है अभाविज्ञेय विषय यसे ज्ञान से त्ञानम अभाव विज्ञ विषयकम अभाव विज्ञेय विषय अभाव रूप विज्ञों को विषय करने वाले जो ज्ञान वो तो ज्ञान उसका विशेष भिन्न है आपने माना अभाव है ज्ञ ज्ञान है भिन्न अभाव जेय व्यतिरिक्क आध अभाव रूप जो ज्ञान भिन्न है अभाव रूप विज्ञ को विषय करने वाले ज्ञान अभाव रूप ज्ञ से भिन्न है तो अभाव रूप ज्ञ से भिन्न होने से अभाव ज्ञान ज्ञान ज्ञर भिन्नतम सिद्धम यह तो हो गया बीच में ज्ञान जेव सिद्धम ही ज्ञान ज्ञर अन्यम अभाव अभाविज्ञ विषय से ज्ञान से अभाव ज्ञान अभाव रूप विज्ञान को विषय करने वाले ज्ञान उसके अपने विषय अभाव रूप ज्ञेय से भिन्न होने से सर्वत्र उसको दृष्टान लेकर के सर्वत्र ज्ञेय ज्ञेय ज्ञान से भिन्न होगा जिस प्रकार अभाव ज्ञेय ज्ञान से भिन्न है अभाव ज्ञान ज्ञान से भिन्न है तो सर्वत्र ज्ञान ज्ञ से भिन्न होगा ज्ञान सिद्धम ठीक है अभाव अभाविज्ञ विषय से अभाो विज्ञ कर्मधारे अभाव विज्ञ य विषय यगे बहुत कर्मधारे कर्फ बहु अभाव अभाव विषय अभाव विज्ञ अज्ञो विषय ज्ञान से तज्ञान अभाविज्ञ विषयक अभाविज्ञ विषय ज्ञान से अर्थात जो ज्ञान अभाव विषय करता है अभाव जो विषय करना वाले ज्ञान यदि अभाव रूप ज्ञेय से भिन्न हो गया तो सर्वत्र सिद्ध हो जाएगा ज्ञान ज्ञान भिन्न त्ञान से अभाव रूप योग्य तद व्यतिरिक अभाव रूप ज्ञेय से भिन्न है तो जितने ज्ञान है अपने विषय से भिन्न हो जाएगा भाव स्थल में भी ये सिद्ध हो जाएगा अभावस्थल भेद न सर्वत्र इतना संख्य अभाव स्थल अभाव जहाँ ज्ञ है वो ज्ञान ज्ञ में, में भेद है किन्द सर्वत्र भे... भेद नहीं जहाँ ज्ञ अभाव है वो ज्ञान से भिन्न है किंतु यदि ज्ञ भाव है घटपट आदि वो ज्ञान से भिन्न नहीं है सर्वत्र भेद नहीं है अभाव स्थल भेद ज्ञ अभाव रूप ज्ञ स्थल में जहाँ ज्ञ अभाव रूप है वहाँ ज्ञान गेयर भेदेपी ज्ञान ज्ञ में भेद होने पर भी सर्वत्र भेद नहीं है सर्वत्र का क्या अर्थ भाव स्थल में नहीं अभाव स्थल में भेद हो भाव स्थल में ज्ञान ज्ञ में भेद नहीं अभेद है ये शंका करता है पूर्व पक्ष ऐसा शंका करने पर सिद्धांत कहता है न्याय से तुल्यत्वा बराबर है न्याय समान ज्ञप हेतु जैसे अभाव ज्ञानाभिन्न ज्ञवा ज्ञत् इसी प्रकार भाव भी ज्ञानाभिन्न ज्ञत् ज्ञप हेतु अभाव में है और ज्ञान अभिन्न यत्र त्ञानभिन याव पदार्थुना ज्ञान अनुमान हो जाएगा भाव ज्ञान अभाव तो समय समान ही दोनों व्यक्ति ये ये ज्ञत तथा ज्ञान अभिनत्व न्याय से तुल्यवाद न तद अन्यथा करतुम सक्यम उसको अन्य प्रकार अन्य नहीं कर सकते हो अभाव में भिन्न है भावस्थल में अभिन्न है ऐसा नहीं कर सकते नहीं तो सिद्धम मृतम इव उजीव तुम पुनर्था कर तुम शक्य थे वैनाशिक जो सिद्ध हो गया ज्ञान में भिद्ध है भेद है अभाव में यदि सिद्ध हो गया उसको दृष्टांत करके भावस्थल में भी ज्ञान गेह में भेद सिद्ध हो जाएगा मृतम इव जो मर गया जैसे मर गया जो मर गया उसको फिर कोई उज्जीव ही और फिर जिला दे ऐसा नहीं होता है जो सिद्ध हो गया निश्चय हो गया ज्ञान भिन्न है अभाव स्थल में मान लिया तो भाव स्थल में भी ज्ञान भिन्न होगा इसलिए भाव स्थल में भी ज्ञान भिन्न हो गया सर्वत्र ज्ञान ज्ञान भिन्न नहीं है। सिद्ध हो गया तो जो अभेद पक्ष कहते ज्ञान गे अभेद मृतमि मर गया जैसे फिर उसको जिलाना जैसे मर जाने पर कठिन है उसको फिर पुनर्था कर न सकते फिर उसको अन्यथा करना चाहोगे कि ना हम भाव में भेद अभेद मानेंगे अभाव स्थल में भेद मानेंगे आप का तो नहीं एक सा नहीं। तो एक होता है कि क्या वैनाशिक मतलब कितने सौ कर बहुवचन है अनेक सत वैनाशिक होने पर भी अन्यथा कर नहीं कर सकते हो तो ज्ञान ज्ञान न मानना ही पड़ेगा ज्ञान से स व्यतिरिक्त ज्ञम तो पक्षे अनवस्थान वैनाशिक संकट है ये आपत्ति ज्ञान भिन्न होने से क्या है सो स्वेय तो ज्ञान में नहीं आएगा यदि भिन्न है ज्ञान अलग ज्ञ अलग और स्वयं ज्ञान अपना ऐसा नहीं हो सकता है ज्ञान हो गया तो उससे भिन्न ज्ञान माना पड़ेगा ज्ञान से भिन्न ही ज्ञाय होगा अपने ज्ञ नहीं होगा अर्थात तो ज्ञान अपने से ज्ञ नहीं होगा अपने भिन्न से ज्ञ होगा ये यदि के ज्ञान से स्व्यत नियम पक्षी ये कहते ज्ञान यदि अपने से व्यत होगा अपने से ज्ञान नहीं होगा बहुत लोग तो मानते ज्ञान स्व गेय है स्वयने ज्ञान क्यों स्वयं ज्ञा होगा तो ज्ञान गेय एक हो गया स्वयं गेय स्वयं ज्ञान अभी भेद सिद्ध हो गया ज्ञान गेय यदि ज्ञान अपने से भिन्न से गेय होगा तो फिर वो भी ज्ञान अपने भिन्न से ज्ञे होगा अपने भिन्न भी कोई ज्ञान होगा क्योंकि ज्ञत तो ज्ञान से ही होगा सभिन्न ज्ञान उसी ज्ञान ज्ञे होने के लिए सभिन्न ज्ञान उसी ज्ञान ज्ञ होगा सभी ज्ञानेन तदिप ज्ञान सभी ज्ञानन ऐसा अनवस्था दोषी ज्ञान, ज्ञान है न। दो से स्व्यतिरिक्त ज्ञत्ियम पक्षी अनवस्था वैनाशिक संकते बौद्ध के तरफ से अनवस्था संते ज्ञान से ज्ञत्व तदप्ति अन्न तदप्ति अन्न तत्पक्षी अति प्रसंग चेत रहता है ज्ञान से तो ज्ञाव ज्ञान भी ज्ञ होता है उनसे क्या होगा और स्वेय तो आप नहीं मानते हो इस अस्मत कारण तदप्त अन्य ज्ञान जेय ज्ञानम एक अन्य जेय अन्याद ज्ञान अन्न ज्ञप अन्या तर ज्ञानम अन्न जेय इसी प्रकार अन्य ज्ञानम अन्य ज्ञम ऐसा मानगे तो तत्पक्षी अति प्रसंग अनु दोषे अना आपति चेहद सिद्धांति का न टीका जेयस स्व्यतम अंगीकारास्मते ज्ञान से जेयता न दूसित हम जेय स्व्यत मनते यज्ञ्यत येयं तत्रत जेयत्व ये यम ज्ञान से स्व्यतरित्व तो नियम मानते हैं तो पूर्व कहता है हम तो भी कहते हैं, ज्ञान जी स्व्यत होगा तो ज्ञान भी स्व्यतरित ज्ञ स् स्व्यतरित ज्ञ तो अनवस्था तो तो तो हो जाएगा कहते हैं अनवस्था दोष नहीं क्यों दोष नहीं ज्ञान से ज्ञ तो अनंगी कराते ज्ञान में गे तो नहीं ज्ञ तो ज्ञान से भिन्न होता है ज्ञान कैसे गेह होगा ज्ञान ज्ञ भेद सिद्ध होने के बाद ज्ञान में फिर गेय तो को लेकर के आप अनवस्था दोष दे तो ज्ञान ज्ञ न भवती ज्ञान से ज्ञ तो नंगी करा तो न दोष ज्ञान में ज्ञत तो मानेंगे तो सव्यत ज्ञ तो फिर सव्यत ज्ञा अनुस्था दोषे हम तो ज्ञान में तो मानते ही नहीं ज्ञानम ज्ञानम है वो न गेय गेयम यद गेयम तद सव्यत ज्ञो ज्ञ है ज्ञान का विषय है उससे सव्यतृत्व से ज्ञा ज्ञान प्रकाश रूप है चिद उससे प्रकाश से होता है जड़ वर्ग जड़ वर्ग गेय है उसका प्रकाश का ज्ञान है भाष्यत्व जड़ में अचेतन में फिर भाष्यत्व नहीं वो तो भाष्य को प्रकाशक ज्ञान में गे तो करा दोष नहीं न तथ भाष्य में दिया न तद विभाग उप उपत् सर्वस्व तद विभाग उपपति सर्वस्व ज्ञान ज विभाग हो जाएगा ठीक है सर्वस्वात विभाग हो संपूर्ण वस्तुजात वस्तु वर्ग जित में है सो का विभाग हमारे मत में है विभाग क्या है असंकर मिलन नहीं पृथक है शंकर होता मिल जाना असंकर क्या अशंकर कैसे मिलता नहीं ज्ञानम ज्ञानमेव न ज्ञेय ज्ञान तो ज्ञान ही है कभी ज्ञान नहीं होता है जो ज्ञान प्रकाश है वो प्रकाशक है वो ज्ञान कभी नहीं होगा प्रकाश नहीं चिद होता है प्रकाशक प्रकाश्य प्रकाश तो नहीं होता है और भाषक है और भाष्य नहीं होता है ज्ञान ज्ञानमेव न ज्ञेय कभी ज्ञम न बहुत और जो अजुगे है जड़ हे जड़वर्ग सौ में, में, में गें गें है, है, वो न कदाचित विज्ञान तो ज्ञ है प्रकाश्य है कवि प्रकाशगन ही होगा प्रकाशक चिद रूप ज्ञ होता है जड़वर्ग और चिद भाष्य है चिद प्रकाश है ज्ञकाश नहीं होगा जेयम जेयम न कदाचित विज्ञान ये रूप विभाग मार है तस् उपपत्ते विभाग उपत्तेभाग मन से ज्ञान में गेह तो मानेंगे तो अनुभव था दो ऐसा नहीं है दो अलग अलग है यहाँ जो भाष्य में है तद विभाग उपपत्ति अथवा द्विभाग उपपत्ति रीति छेद तद तो द्विभा उपपत्ति द्विभाग उपपत्ति मतलब दो भाग तद विभाग नहीं करे तद द्विभाग दो भाग दो भाग उपपत्ति ऐसा छेद कर तो ज्ञान गेह रूप भाग द्वय में राशि में अंगीक्रिय थे हम तो दो, दो भाग राशि दो ढेर ज्ञान ज्ञ रूप भाग द्वय एक भाग है ज्ञान और बाकी सो ज्ञ दो राशि ज्ञान ज्ञ रूप भाग दो गे में वो राशि द्वय पृथक दो ही भाग अंगी क्रिय स्वीकृत थे असमि न तृतीयो ज्ञान विषय ज्ञान रूप ज्ञानों के विषय करने वाले कोई ज्ञान ऐसे अलग हम नहीं मानते ज्ञान के विषय वाले ज्ञान नहीं न्यायिक लोग ज्ञान का नहीं है अनुभव से ज्ञान वो नहीं मानते जो अपने मत में वृत्ति ज्ञान है वो साक्षी से प्रकाशित होता है वृत्ति ज्ञान वस्तु तो ज्ञान ही नहीं है उसमें तो का उपचार पौन प्रयोग है जैसे सूर्य के किरण दर्पण में आया दर्पण में प्रतिम्बित होकर के भी दिवालय में आ जाएगा किन्तु प्रकाश तो सूर्य का ही है दर्पण के माध्यम से दिवाली में आ गया और दर्पण का कोई अलग प्रकाश नहीं ठीक इस प्रकार जो वृत्ति है घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति वो ज्ञान नहीं है ज्ञान तो चिद्रोप ज्ञान है वो वृत्ति में ज्ञान के संबंध से वो ज्ञान बदभान होता है उसमें ज्ञान तो पचार मुख्य ज्ञान सत्यम ज्ञान अनंत चिद्रोप ज्ञान है वो ज्ञेय नहीं होता है अब वृत्ति जड़ तो ज्ञान विषय ज्ञान जो नायक लोग कहते हमारे साक्षी ज्ञान को वो शब्द से कहते साक्षी ज्ञान के द्वारा वृत्ति सुख दुख घटाकार सौका प्रकाश होता है ज्ञान विषय ज्ञान रूप भाव राशि नहीं मनते आह विभाग उपपत्ति उपपत् उपपत्तिमेव आह यदा ही सर्व गेम क्योंचि तदा तद्व्यतिरिता तो ज्ञान ज्ञानमेव द्वितीय विभाग अभ्यगम्यती अवैनाशिक ना, न ना तृतीय तय अनुस्थानुपत्ति यदा ही गेम ज्ञे क्ये एक ज्ञाने सत्यम ज्ञान मन तो ब्रह्म चिद्रुप उससे भिन्न जितने सभी जेय ज्ञान से जेय तमे यदा ही सर्व गेय क्यचि ज्ञान से जेह हो गया एक ज्ञाने अब सर्व जेय तद व्यतिम जेय से भिन्न क्योंगा ज्ञान ज्ञान से भिन्न ज्ञान ज्ञान एवं ज्ञान ज्ञान कदाचित ज्ञान नहीं होता है तो एक कोठी हो गया ज्ञान छिद रूपये बाकी उससे भिन्न है अनात्मा जड़ वर्ग सब ज्ञान ये द्वितीय विभाग है एक ज्ञान एक एक ज्ञान दो विभाग हो गया अवैनाशिक वैनाशिक बहुत है उससे भिन्न हमें दो भाग एक ज्ञान बाकी सब ज्ञ न तृतीय विषय और विषय का ज्ञान कोई तृतीय है ऐसा नहीं मानते ज्ञान को विषय कर एक ज्ञान ऐसा नहीं माना जाता है इसलिए ज्ञान के विषय करने वाले अन्य ज्ञान माने तब अनावस्था है ज्ञान के विषय करने वाले ज्ञान अन्य की मान्यता नहीं है इसलिए अनावस्था तो समारोह नहीं है ठीका यस्े गेय सर्व स्व्यति कचित ज्ञान से जेय यंगी क्रिय थे ये गेय पद आवृत्य स्व्यति पदाध्यारे चाहिए वाक्योज्यं यदा सर्वं गेम ज्ञित इस वाक्य का अन्वय करने के लिए यक्षे ज्ञम सर्व स्व्यत कचित ज्ञान स्व्यत कचित्ञ कस्य ज्ञान से ज्ञेम स्व्यत क्य कस्य ज्ञान से ज्ञम इत अंगीकृत है स्व्यत ज्ञ से भिन्न ज्ञान का ज्ञ होता है जितने ज्ञ वस्तु है अपने से भिन्न ज्ञान का ज्ञ होता है इसलिए पहले सर्व गेय स्व्य ज्ञान से ज्ञान दो आवृतिया की आवृत्ति करके जिस पक्ष में सर्वे गेय सर्व है स्व्य होता है भिन्न का होगा सब वस्तु तो। जितने गेय है स्व्यतृत्व ज्ञान का गये होगा जेन पति की आवृत्ति करके अन्य करना और स्व्यतृत्व से पद अध्ययन भाष्य में यदा ही सर्व गेयम तदा ज्ञान यहाँ जो आया सर्व गेम कस्य वहा क्यार करना यदाहि यदा पक्षी कस्य रोकी से गेम गेम स्व्य को अध्ययन करना और गेम पद की आवृत्ति करके ऐसा अन्य करना सर्वम गेम स्व्यत कस्यचिथ ज्ञान गेय अन्ते यदि वाक्य के यदा ही, ही सर्वे क्येत इसका कर्म सर्वकाे क्येत क्य स्व्य जेय यहां करना यदा ही सर्वे कसय यक्ष पक्षे ज्ञान ज्ञानस्य जेय तब ज्ञान ज्ञान में द्वितीय विभाग व्यक्ति से व्यत तद व्यतीत ज्ञान ज्ञान एक ज्ञेय हो गया उसे भी न ज्ञान अद्वित नहीं तद विषय अर्थात ज्ञान विषय ज्ञानात्मक पृथक न तृतीय तद विषय तद विषय बहुबरी तद ज्ञान तद विषय ज्ञान से तद ज्ञानम तद विषयक तद विषय का ज्ञानात्मक हम नहीं मानते तद विषय उसको विषयकन वाले ज्ञान को विषयकन वाले ज्ञान नहीं मानते ज्ञान विषय का ज्ञानात्मक नहीं मानते अनवस्था नहीं तरी ज्ञानात्मक से ब्रह्म न अभी शंका करता है पूर्व पी आप कहते तो सत्य में ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञानात्मक हो गया ज्ञानात्मक होने से क्या हुआ सर्वज्ञत्व सर्वज्ञ तुम सर्वज्ञ कैसे हुआ सबको जानने पर सर्वज्ञ वो ज्ञानात्मक ब्रह्म हो गया किसको जानेगा सब ज्ञो को जानेगा सब गेहों को जाने, को जाने, को जाने, को जाने अपने को जानेगा क्योंकि ज्ञान से ज्ञानात्मक हो गया ज्ञान में स्वज्ञता आप नहीं मानते हो तो, तो ब्रह्म सब कुछ जान सकता है कि तो अपने को नहीं जानेगा तो सर्वज्ञ कैसे हुआ सबको जाने पर सर्वज्ञ होगा अपने को नहीं जान सका तो सर्वज्ञ क्या तो स्वयं स्वान अपने को अपने नहीं जानेता तो फिर सर्वज्ञ क्या है ये शंका करता है पूर्व पक्षी ज्ञान से सर्वज्ञ तो आने रीति चेत ज्ञान यदि स्वयं अभिज्ञ है स्वयन नहीं होगा तो ब्रह्म ज्ञानात्मक ब्रह्म स्वयं अज्ञ हो गया अपने आप को नहीं जानता है नहीं जानेगा तो सर्वज्ञ तो हानि सिद्धांति करेगा ठीक है सर्वज्ञ तो हानि सिद्धांति कहता है सर्वज्ञ तो हानि सर्वज्ञ तो हानि कब होगी ज्ञान तुम योग्यम यथ यथ जो ज्ञाना जा सकता है उसको नहीं जाने तो सर्वज्ञ नहीं बनेगा जो यथ ज्ञान तुम योग्यम जो जानने के लिए योग्य है उसको नहीं जान सके तो सर्वज्ञ तो हानि है ऐसा यदि नहीं कहेंगे और सस विषाणु को जानता है नहीं पूछेंगे जो सर्वज्ञ वो विषाणुण को जानता है ससु विषाणु को जानेगा कोई सश तो है ही नहीं उसका ज्ञान कैसे होगा कहीं सर्वज्ञ हो कैसे शस विषाणु नहीं जानता तो क्या सर्वज्ञ हो गया शशु को नहीं जाने पर सर्वज्ञ है ऐसा नहीं सश विषाणु जानता है कहेंगे तो भ्रांत होगा शशु विषाणु कहे नहीं उसको क्या ज्ञान है इसलिए ज्ञान तुम योग्यस्य सर्वस्य ज्ञान अज्ञान सर्वज्ञ अन्य सदि अज्ञान आदि तुच्छ है उसका ज्ञान किसको नहीं होगा होगा हो तो भ्रांत हो जाएगा अज्ञानात अज्ञान कश्याद किसी के मत सर्वज्ञ सिद्ध नहीं होगा कौन सर्व सर्वज्ञ जो सस्य को जानेगा सस्य विषाण मरुमरी सस्य विषाणु तो करोगी उसको जानेगा किसी इसलिए किसी के में भी सर्वगेंतु सिद्ध ही होगा इसलिए अर्थ करना पड़ेगा ज्ञान तुम योग्य से सर्वज्ञ अज्ञान है तो हमारे मते भी ज्ञान योग्य सर्व ज्ञेम उसका ज्ञान ब्रह्म के जो ब्रह्म ज्ञाने है वो ज्ञान तुम योग्य नहीं है वो ज्ञान है प्रकाश है और प्रकाश नहीं होता है उसको नहीं जाने पर सर्व केन्तु क्यों होगी अतो ना सुन मते तस्प्ति हमारे मत दोष की प्राप्ति नहीं किंतु तो वैनासीक तुम्हारे मत भी दोषे क्यों तेना ज्ञान ज्ञेय अवश्य ज्ञी कर ज्ञान अवश्य ज्ञेय हे आप मानते हो ज्ञेय ज्ञो अश्व ने तो ज्ञान हो गया अन्य से ज्ञेय मानो अन्य से ज्ञ मान तो अनुमारे ऊपर तेना ज्ञान से अवश्य ज्ञीकारात अश्वे न स्व ज्ञम ही पूरा ग्रंथ दूषित्वाद पहले आ गया सिद्धम सिद्धम अभाव अंतिम अंतिम सिद्धमी अभाव ज्ञान से अभाव सिद्ध हो गया ज्ञान ज्ञ में भेद सिद्ध होने से स्वयं तो हो नहीं सकता है स्वस्थ ज्ञूषित्वा तो स्वस्व के द्वारा ज्ञान ये दूषित हो गया पूर्व ग्रंथ सिद्धम इत्यादि के द्वारा अन्य ज्ञा नंगीकारात और अन्य के ज नहीं होगा अन्य ग्ञ मानेंगे तो अनवस्था है अन्य गय तो नहीं मानोगे तो अवस्था दो सर्वज्ञ तो आने अन्य से गय नहीं होगा अन्य से गय माने तो अन्य द्ञ तो नहीं मानते हो अस्व्ञ तो नहीं हो सकता है सर्वज्ञा अति से सर्वज्ञ तो संभव नहीं क्योंकि ज्ञान अवश्य ज्ञ है अवश्य होने पर भी कोई जानने वाला दूसरा रहा नहीं अन्य कोई नहीं स्वीय तो नहीं हो सकता है और अन्य ज्ञ म के लिए नहीं अन्य अनंगीकारा तो सा अनुगी नहीं मानते हो तो सर्वज्ञता तुम्हारे बोप सोपि दोष तस्वीर अस्त जो अनवस्था रूप दोषे न सर्वज्ञता हानि रूप दोष तस्व बहुत अस्त कि अस्माक अनवस्था अनवस्था दोषस् अनवस्था दोष भी यदि अन्य ज्ञ तो माने अन्य ज्ञ तो नहीं माने तो सर्वज्ञ हानि अन्य ज्ञ तो माने तो अनवस्था दोष वो तुम्हारे मत में क्योंकि ज्ञान से ज्ञ तो अभिवेग मत ज्ञान को ज्ञ मानते हो तो स्वेय नहीं सो अन्य ज्ञान मानो अन्य ज्ञ माने तो अनवस्था है अन्य ज्ञ तो नहीं तो फिर सर्व सर्वज्ञ तो हानि अवश्य वैनाशिका नाम ज्ञान ज्ञेय वैनाशिक ज्ञान अवश्य ज्ञ अवश्य ज्ञ मैसे अनवस्था दोष अथवा सर्वज्ञ हानि तुम्हारे मत में है कथम निर्वाह कहते आपके मते भी सर्वत निर्वाह कैसे होगा इसे पहले किम किन निर्वहन अस्माकम उसका निर्वाह करना हमारे में क्या दोष है अस्माकम उसका निर्वाह हम क्यों करें दोष तुम्हारे ऊपर सर्वज्ञ निर्पष तुम्हारे में उसका निर्वाह करना क्यों अनवस्था दोष तुम्हारा है हमारे में नहीं कहीं कहीं निर्वह के स्थान पर निर्भर निर्भर से पाठ भी ने निर्वहन का नाशेना अथवा ना। दोष का अपाकरण हम क्यों करेंगे और निर्वहन कहेंगे वो तो वो सर्वज्ञता तो निर्वाह सर्वज्ञ निर्वाह तुम्हारे मत कैसे होगा हम क्यों करेंगे हमारे में तो सर्वज्ञ है क्योंकि ज्ञान तुम योग्य का सर्वज्ञ ज्ञान है और तुम्हारे में सर्वज्ञ तो हानि है वो दोष को निरा दोष का निराकरण हम क्यों करेंगे अथवा तुम्हारे मत सर्वज्ञ तो कैसे सिद्ध होगा उसको हम निर्वाह क्यों करेंगे निर्वहण न कहे तो निर्वाह निर्भरहण बात रहेगा निरा तो निराकरण या निर्वहण मुद्रित है निर्वाह निर्वहणिका तो निर्वाह वो सर्वग्यंत निर्वाह तुम्हारे में तो कैसे होगा हम क्यों करेंगे और कहें क्या न पाठ यदि होगा तो उसी दोष का निरूप निराकरण से क्या हम क्यों निराकरण करेंगे दोष आपके ऊपर अभी पूरा पीछे कहता है तरी तब कथम सर्वग्यंत निर्वाह तो सर्वग्ञ निर्वाह कैसे होगा ऐसा शंका कन से सिद्धांति क्या अस्मते तयिकद निर्वाहे न दूषित ये सर्वज हमारे मते मयिक ब्रह्म में वास्तव नहीं शुद्ध जो ब्रह्मे और सर्व्ञसम शि तर्वगत मयिकर्वाहे शुद्ध निर्विश ब्रह्म में सर्वग्ञ निर्वहन हो तो कई दोष नहीं कि निर्वहेन अस्माक तो हमारे मत में शुद्ध ब्रह्म में सर्वज्ञ तो निर्वाह करना क्या जरूरत तो है शुद्ध तो था था, में निर्वाह नहीं का वस्तु तस्तु टीका सर्व व्यवहार हेतु ज्ञान तुम सर्वज्ञ हम सर्वज्ञ क्या कहते सर्व व्यवहार का हेतु जो ज्ञान है सर्वव्यवहार हेतु ज्ञान तुम सर्वज्ञ सबके व्यवहार का हेतु ज्ञान वही सर्वज्ञ ज्ञान है सर्वज्ञ उसमें है सर्व व्यवहार हेतु ज्ञान कर्ण से क्या हुआ अपने से भिन्न सब का व्यवहार हेतु ज्ञान तो होता है सब ज्ञेय होने का कारण सब का ज्ञान है और स्वयं भी ज्ञान रूप है अपने व्यवहार का हेतु स्वयं प्रकाश कोई उसका ज्ञान की बिना स्वव्यवहार हेतु तो ही तत्व ज्ञान से आप स्वप्रकाश होते हैं ना ज्ञान स्वप्रकाश स्वप्रकाश होने से स्व्यवहार हेतु तो स्व्यवहार हेतु घट व्यवहार का हेतु घट व्यवहार हेतु होता है घट ज्ञान घट ज्ञान होने से घट व्यवहार होता है किंतु तो स्वयं ज्ञान व्यवहार के लिए उसका कोई ज्ञान चाहिए घट व्यवहार के लिए घट ज्ञान चाहिए और स्वयं प्रकाश से ज्ञान का व्यवहार करने के लिए दूसरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं और स्वयं प्रकाश उनसे ज्ञानांतरण बिना अन्य प्रकाश के बिना स्व्यवहार हेतु ये स्वयं प्रकाश है प्रकाशांतरण बिना स्व्यवहार हेतु ज्ञान स्वव्यवहार हेतु ये स्वयं प्रकाश अन्य प्रकाश के बिना स्वव्यवहार हेतु स्वयं प्रकाश मान से स्वव्यवहार हेतुत्व स्वव्यवहार हेतु स्वयं ज्ञान अस्ति ज्ञातम योग्य सर्वज्ञा तदस्ती थे वा ज्ञात योग्य सर्व योग्य सर्वज्ञा अथवा ज्ञात योग्य चित में सबका ज्ञान है ऐसे सर्वज्ञ में तो सर्वज्ञ है ज्ञातम योग्य से सर्वस्व ज्ञान सबका ज्ञान पूर्व अनवस्था दोषों की तस्वीत अनावस्था दोष भी तुम्हारे मत हमारे मत में नहीं क्योंकि हम ज्ञान में अवश्य ज्ञ तो नहीं मानते ज्ञान तो सेम प्रकाश से और ज्ञ तो है ही नहीं ज्ञान तो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं होता है और आप ज्ञान में गेहत मानते गानेंगे तो, तो, तो अनुस्था दोष क्या पे रहता क्यों दोष क्योंकि ज्ञान से गैनाशी तो मानतेद्रम करने